मंत्राठ सहनावतो सहनो भुन सह वी कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्त मेषा वह ओ शाति शांति शांति नमस्ते जी नमस्ते जी ये हमारा उन्नीसवा नंबर चल रहा है ना? न उन्नीसवा शुरू किया था बिल्कुल शुरू किया था सरणिका पढ़ी थी और सूत्र पढ़ा था उसकी प्यास जी, पर, पर था। जी अब सर्णिका फिर शुरू करते हैं जिसमें की स खु ऐ बोल रहे हैं कि वह जो वह यह खलु मई निश्चित रूप से खलु अवश्य अर्थ में है सर्टेन अर्थ में निश्चित का सर्टे सर्टेन ही कहेंगे ना नी सर्टन ये सर्टन तो खलु जो है सर्टन अर्थ में है ये, वह यह निश्चित दो प्रकार के हैं, ये अर्थ अर्थवा मैंने वह माने वह जो असंप्रज्ञात समाधि है निर्बीज जो समाधि है वह अवश्य जो है दो प्रकार के हैं, ये अर्थ अर्थवा उपाय प्रत्ययो भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय मान उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि और भव प्रत्यय असंप्रज्ञा समाधि है। समझे हाँ जी तो बोलते तत्र उपाय प्रत्ययो योगी नाम ये जो दो प्रकार के जो असंप्रज्ञा समाधि है ये उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय इन दोनों में उपाय प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञा समाधि है वो योग योगियों की लगती है योगी लोग जो है उनको जो है उपाय होती है। हाँ जी समझ गए? समझ गया मैंने आपने पिछली बार भी यही यहीं पे थे उस समय तो उसमें जो स्वामी सत्यपति जी ने किया है उसने दोनों को योगियों की दो योगी लोग कहा है उन्हें हाँ, वो तो कहा है उन्होंने वो ठीक कहा है आप परंतु यहाँ पर देखिए ना उपाय ठीक है क्यूँकी उपाय प्रत्यय नाम भवती हाँ। और आगे कर नाम नाम रहे जी बाद हाँ, में वो बाद में, ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। में। तो मैंने भाव प्रत्यय भाव प्रत्याप्रद समाधि देवों की होती है और उपाय प्रत्यामक और सम्प्रद समाधि योगी की होती है और आप आगे बढ़िए बीसवा नंबर सूत्र निकालिए हाँ जी उसमें श्रद्धा वीर जो आएगा उसमें हाँ तो बीसवा में क्या है आगे समाधि प्रज्ञापूर्वक प्रज्ञापूर्वक मित्र उसके बाद क्या है उपाय प्रति योगी नाम भवती ठीक है फिर कहा कि नहीं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक इसका मतलब तो। है कि देव में और योगी में भेद कर रहे है यदि देवता और योगी दोनों एक हो तब चले ठीक है यहाँ पर कह दिया की उपाय प्रतियोगी नाम भवती वहाँ पर कहते देवानाम भगवती ऐसा कह देते ना नहीं थी क्या रहे बिल्कुल इसका नहीं मतलब यह है क्योंकि तो हमें साक्षी देखना है इसको नहीं नहीं है। हाँ तो उपाय प्रत्ययो योगी नाम भगवती जो उपाय प्रत्यय है वह योगियों की होते, होती है तो भाव प्रत्यय किनको होती है तो देवों की होती है अर्थात तो योगी को और देव को दोनों में इन्होंने भेद किया है और ये हमें लग रहा है कि ये इसलिए भेद किया है देवता और योगी में योगी तो ये हुआ कि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा इत्यादि जो साधन हैं इन सभी साधनों के द्वारा वह संप्रज असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया जबकि देवता जो है उन साधनों को अपनाता नहीं है उनको जन्म से ही सिद्ध होता है अच्छा, अच्छा उनको जन्म से ही ए, इस चीज का बोध होता है समझा जी समझ गया समझा तो वो जो है इसको हम जो है ये हमारा जो विचार है ये विचार हो सकता है कि यहाँ पर उपाय प्रत्यय नामक जो असंप्रदाय समाधि उपाय के द्वारा साधन के द्वारा करते करते करते योगी जो है असंप्रदाय समाधि को प्राप्त किया परंतु अभी जो है उसका भी कर्म शेष है ऐसा हो सकता है या कुछ होगा फिर उसकी जो मृत्यु हो गई तो फिर वो जो जन्म लिया तो उसको जो है क्योंकि पूर्व तो संस्कार था ही तो संस्कार था ही ही तो तो जन्म से ही तो उसकी देव संज्ञा हो गई वो देवता साक्षात देवता हो गए ऐसा हो सकता है तो उस रूप में तो फिर देवता योगी से ऊपर हो गया वो एक रूप में कह लीजिए हाँ हाँ एक रूप में देखा जाए तो देवता जो है योगी से ऊपर हो गया योगी जो है योगी एक उपाय करते करते करते योगी बन गया अब जो है वो फिर जो है कि अब जो है कि बचपन से ये तो वह वैसा योगी है जो देवत्व रूप में है जी। ऐसा कर सकते हैं तो ये तो विचारणीय विषय है ठीक है कोई बात नहीं ठीक है, है हाँ ये ये तो ये तो विचारणीय विषय है कि इस पर कैसे क्या किया जा सकता है और यदि कोई होगा विद्वान होंगे तो उनसे मतलब जो है इस पर विचार कर सकते हैं वैसे योगी और देव दोनों का एक ही पर्याय वाची मानते हैं स्वामी सरपति जी भी मानते हैं वैसे हम भी पढ़ा देते हैं परंतु तो साक्षात यदि आप अंतः साक्षी देखते हैं तो अंतः साक्षी देव और योगी को दोनों को भेद ये कर रहे है हाँ जी यहाँ तो बिल्कुल पक्का भेद है दोनों को 19 20 मिला के जी तो ये बोल सू एयम द्विविधा व दो प्रकार के प्रत, उपाय प्रत्यय भव प्रत्यक्ष उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय उनमें उपाय प्रत्यय तो योगी को होता है और भाव प्रत्यय जो है देवों का विदेह नाम विदेह नाम देवा नाम भव प्रत्यय और विदेह नामक जो देव है उनको भव प्रत्यय होता है समझे जी तो विदेह को ही नहीं प्रकृति लय भी होता है तो सूत्र कहा कि भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम बोल रहे भाव प्रत्यय नामक जो असंप्रदय समाधि और विदेह नामक और प्रकृतिल नामक जो योगी है विदेह नामक प्रकृति ले नामक जो देवता है उनको होता है हाँ जी समझ गया हाँ जी और विदेह नामक योगी वह हुआ विदेह नामक देवता वह हुआ जो कि देह में रहते हुए भी देह में नहीं है अनाशक्ति है उससे देह हाँ, मने विगत देहा यशमात जिससे देह निकल गया है देह का विगत मनगत क्रिया का लोप है तो विगत मने जिस व्यक्ति से जिस आत्मा मान जिससे देह निकल गया है देह निकल गया मतलब है कि देह निकलने का मतलब हुआ कि देह में रहते हुए देह से अलग है वह वह जैसे हम लोग को जब बुखार होता है तो क्या कहते हैं मुझे बुखार हो गया है यही कहते है ना जी ऐसा प्रयोग करते हैं तो ऐसा प्रयोग से क्या पता चलता है कि शरीर को ही आत्मा समझा जा रहा है ऐसा ही कहा जा रहा है ना जी व्यवहार से ही पता चलता है कि मुझे बुखार हो गया है मुझे भूख लगी है तो मुझे भूख लगी है मुझे बुखार हो गया है वहां पर अभेद संबंध कर दिया है शरीर का और आत्मा के साथ तो व्यक्ति क्या समझता है शंका होती है कि भाई आ, शरीर ही जो है आत्मा है तो नहीं है इस तरीके से परंतु जब साधना करते करते करते देह से वह अपने आप को पृथक समझने लगा है कि मैं देह नहीं हूँ जब व्यक्ति समझेगा कि मैं ये नहीं हूँ मेरा ये है मैं ये नहीं हूँ तो फिर उसके प्रति आसक्ति समाप्त होगी ना जी हाँ जी तो इसीलिए ये विदेह नामक योगी जो हुआ विदेह नामक जो देवता हुए वो हुए कि जो देह से विलग है देह से अलग है देह में रहते हुए देह के प्रति आसक्ति नहीं होती समझे नहीं समझ गया जी और ये भी है कि जब समाधि लगा रहा होता है वह योगी तो उस समय वह देह से अपने आप को अलग साक्षात वह प्रत्यक्ष करता है कि मैं देह से अलग हूं पृथक हू और दूसरा है प्रकृति लेनामक योगी तो प्रकृति लेनामक योगी होता है कि प्रकृति मने यह है कि ये एक ऐसी अवस्था है एक ऐसा मतलब यह है कि जिस समय बुद्धि बुद्धि की ऐसी स्थिति है जिसको प्रज्ञा बुद्धि सबसे ऊंची जो बुद्धि है कि जिसमें संपूर्ण संसार से बने वह जो संपूर्ण संसार को प्रकृति में लीन कर देता है संपूर्ण संसार को क्या करता है वो प्रकृति में लीन कर देता है प्रकृति में लीन कर देता है प्रकृति में वह प्रलय कर देता है तो वह वा केवल बच जाता है खुद वह और परमात्मा चित इत्यादि सबको प्रकृति में लीन कर देता है तो वह प्रकृति लय प्रकृति में लीन अर्थात संपूर्ण संसार को प्रकृति में लीन कर दिया प्रकृति को भी अर्थात तो वह जो है प्रकृति का भी साक्षात्कार कर दिया है साक्षात्कार कर लिया है और अपने शरीर इत्यादि को प्रकृति में लीन कर दिया वह वह जो है प्रकृति नमक योगी है प्रकृति ले नामक योगी में उसको ज्ञान प्रकृति तक हो जाता है साक्षात साक्षात उनको प्रत्यक्ष हो जाता है संप्रज्ञात समाधि में भी प्रत्यक्ष होता है प्रकृति का संप्रज्ञात समाधि में भी प्रत्यक्ष होता है देह का और वह संप्रजात समाधि में भी वह अपने आप को शरीर से अलग समझता है परंतु उसमें माध्यम बनता है चित्त संप्रज्ञात समाधि में जी? और समझिए चित्त माध्यम नहीं बनता है और संप्रजात समाधि अजय चित्त को भी लय कर, कर दिया उसने चित्र को भी लय कर दिया, दिया। सम्प्रजात समाधि में चित्त का लय नहीं होता है इसलिए चित्त के द्वारा वह वितर्क विचार अन्मिता इत्यादि जो है स्थूल सूक्ष्म इत्यादि सब पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है चित्र के माध्यम से करता है और यहां पर चित्त समाप्त हो जाता है यहां पर साक्षात आत्मा प्रत्यक्ष करता है परमात्मा को आत्मा प्रत्यक्ष करता है संसार के हर पदार्थ को समझे हाँ जी तो ये है तो विदेह और प्रकृति नामक जो योगी है प्रकृति में जो लीन कर दिया है खेती इत्यादि को तो इनको समाधि होती है, समझे? जी। इसमें कोई शंका तो नहीं नहीं नहीं नहीं। हां जी। अब तो आगे पढ़िए पथक प्रत, अच्छी तरह से प्रत्यक्ष रूप में देख लिया कि मैं प्रकृति से पथक हूँ तो प्रकृति से अलग अपने आप को देखेगा जब प्रकृति का प्रत्यक्ष करेगा तभी तो प्रकृति से अपने आप को अलग देखेगा, देखेगा।, देखेगा। देखे। देखे। और फिर वह जो है प्रकृति में सब चीज को बुद्धि के माध्यम से चित्र के माध्यम से लीन कर दिया हुआ है और वह देखा है की भाई ये तो मैं हुई नहीं तो उसे अलग कर दिया पूरा मन कंसंट्रेट हो गया मन पूरा कंसेंट्रेट है ही उसमें बस साक्षात उसको ज्ञान हो गया कैबल्य के समान वह अनुभव करता है में जैसे आनंद को अनुभव करता है वैसे ही हा? हाँ जी तो ये विदेह और प्रकृति नमक योगी को जो है भाव संप्रज्ञान समाधि होती है तो इस इस समय जो कह रहा है ये दोनों दोनों को परमात्मा साक्षात्कार तो हो रहा है ना इसमें साथ में हाँ जी जी जी जी हाँ साक्षात्कार हो मैने असंप्रजा समाधि में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो दोनों भाव प्रत्यक्ष हालाँकि परमात्मा और... की चर्चा यहाँ पर नहीं है यहाँ पर परमात्मा की चर्चा, चर्चा तो है नहीं परमात्मा की चर्चा ये परम्परा से और पता चलता है जैसे आपको अस्मिताप्रज्ञान समाधि जो है तो आप चित्त के माध्यम से चित्त को साधन बना करके, जब जीवात्मा खुद का प्रत्यक्ष करता है उसको खुद का ज्ञान होता है तो असंप्रज्ञान समाधि में तो चित्त नहीं है चित्त भी माध्यम नहीं है ना जी सब ब्र, सर्व वृत्ति का निरोध हो गया सभी वृत्तियों का जब निरोध हो गया तो आत्मा स्वतः प्रत्यक्ष करता है साक्षात वह देखता है तो किसको देखेगा परमात्मा को संसार के चीजों को वो उसको सूक्ष्मता का उसका जो है अनुभव होगा तो असंप्रज्ञात समाधि में इन सबका तो प्रत्यक्ष होता ही होता है परंतु तो सासद परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है हाँ जी पर यहाँ परमात्मा की चर्चा नहीं है यहाँ पर आत्मा का अपना साक्षात्कार है अलग उनसे हाँ तो यहाँ पर यह है कि ये इसमें आगे पढ़िए अच्छा जी प्रथम व्यास पास में विदेह नाम दे, देवा नाम भव प्रत्यय प्रत्यय विदेह नामक जो देवता है विदेह नामक योगी है उनको भाव प्रत्याय नामक समाधि की प्राप्ति होती है समाधि होती है। ते ही चितेन केवल्य चित स्व संस्कार विपाकम, तथा जातीय मति बोल रहे हैं कि माने ते ही देवा वे देव वे जो देव हैं, वे जो योगी हैं, विदेह नामक देव। जी। विदे नामक देव की कह ते विदेहा नाम देवा नाम है ना जी? वे जो विदेह नामक विदेहा देवा दे दे दे दे वे जो विदेह नामक देव हैं वह स्वसंस्कार मात्रोपयोगी ना क्योंकि तो उसका संस्कार से समाप्त रहता है ना जी, में। जी तो उसके जो उस योगी के विदेह नामक देव के जो विदेह नामक देव हैं वे क्या करते हैं उनके जो चित्त में जो संस्कार मात्र रहता है वृत्तियां समाप्त हो गई है तो संस्कार मात्र के उपयोग से संस्कार मात्र का उपयोग करके उपयोग करके जो है उस संस्कार मात्र का उपयोग करने वाला जो चित्र है उपयोग से या संस्कार मात्र का उपयोग के द्वारा चित्त से पद के समान अनुभव करते हुए स्वसंस्कार विपाकम मन चित्र के अंदर जो संस्कार होता है उस संस्कार का जो फल है उस संस्कार का जो फल है तो स्व संस्कार विकाप संस्काराकम उसमें जो जो जिस जिस का संस्कार है जिस जिसका संस्कार का मतलब ये हुआ कि यदि आप हमारे मन उस चित्र के अंदर संस्कार है प्रकृति का साक्षात्कार करने का उस प्रकृति के अंदर संस्कार है मन को साक्षात्कार करने का उस प्रकृति के अंदर जो संस्कार है बुद्धि का साक्षात्कार करने का उस प्रकृति के अंदर संस्कार है स, क्या बोलते हैं कि जो ये तन है शब्द तन रूप तन इत्यादि शब्द स्पर्श रूप असगंध इत्यादि जो है इनका साक्षात्कार करने का तो जो जो जिस जिसका संस्कार है उसके उस संस्कार के जो फल है उस संस्कार के जो फल है फल है तो तथा जातीय कम उसी जाति वाले उसी प्रकार वाले अपने संस्कार के फल का अति वहन करते हैं उसी प्रकार के संस्कार का को भोगते हैं उसी प्रकार के उसी प्रकार के संस्कार के फल का साक्षात्कार करते हैं समझ आया तो, तो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी रह सकते हैं अभी तक नहीं यहाँ पर उस बुरे की बात नहीं है वो उस बुरे की बात नहीं है क्योंकि तो पीछे अब यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए कि यदि कोई एम ए क्लास में चला गया तो एम ए क्लास में चला गया तो उसको जो है पहली क्लास में थोड़े पढ़ेगा वो पाली क्लास के समूह थोड़े विचार करेगा बोलिए नहीं ठीक है जी तो आ, तो यहां पर बहुत तो समाधि है तो उसने संप्रजात समाधि में क्या किया था संप्रजात समाधि में वितर्क विचार आनंद अस्मिता ये चार प्रकार की जो समाधि है उसमें वितर्क में स्थूल पदार्थ का साक्षात्कार किया था किसके माध्यम से चित्त के माध्यम से और विचारणों का संप्रज्ञान समाधि में सूक्ष्म पदार्थ का साक्षात्कार किया था वहां पर स्थूल का मतलब समझते ना जी स्थूल माने पृथ्वी जी लगनी माश का ये जो दिख रहा है ये नहीं, जो उसके जो परमाणु है वो स्थल है जी नहीं मैं, मैं समझ गया हूँ हाँ, हाँ स्थूल हाँ जी वो उसको स्थूल रूप से कहा जा रहा है जिसके बाद और कोई दूसरा चीज नहीं बन सकता वहां पृथ्वी के जो परमाणु है जल के जो परमाणु है अग्नि के जो परमाणु है आकाश के जो परमाणु है शब्द के जो परमाणु है ये जितने परमाणु है क्या इससे कोई एक नई चीज बन सकता है क्या जो कुछ भी बनेगा इन पांच चीज से लेकर कहीं बनेगा परंतु इसके पिछले वाला जो चीज है शब्द से शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है तो शब्द तन मात्रा से एक नई चीज बन गया एक नया चीज बन गया आकाश रूप में बन गया रूप तन मात्रा से अग्नि की उत्पत्ति हो गई गंध तन मात्रा से पृथ्वी एक नई चीज की उत्पत्ति हो गई ना जी एक स्वतंत्र स्वतंत्र एक नया नया चीज को पैदा करता है परंतु पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश के जो परमाणु पृथ्वी के परमाणु एक नई चीज को पैदा नहीं कर रहा वह अंतिम है एंड है उसका समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ गया हां जी जल के जो परमाणु है कोई नई चीज को पैदा नहीं कर रहा है वह जल के परमाणु है अग्नि के परमाणु कोई नई चीज को पैदा नहीं कर रहा है जैसे कि रूप ने चीज को पैदा किया अग्नि के रूप में अग्नि के परमाणु के रूप में जैसे कि अहंकार ने जो एक नए चीज को पैदा किया शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में और सेंसेस और मन के रूप में प्रकृति ने एक नए चीज को पैदा किया महातत्व के रूप में महातत्व ने एक नए चीज को पैदा किया अहंकार के रूप में तो वो पीछे वाले जो कारण आप देखेंगे स्थूल पदार्थ के जो कारण हैं वह सब नए नए है परंतु स्थूल जो पदार्थ है जो वो जो पृथ्वी जलगनीश का परमाणु है वो नई चीज को पैदा नहीं कर रहा है अब जो कुछ भी बनेगा ये सब पृथ्वी जलग्न वायु आकाश को मिलाकर के बनेगा मिलाकर के बनेगा जोड़ के बनेगा जोड़ के बनेगा तो कोई नई चीज नहीं हुई ना जी वो हाँ नहीं समझ गया मैं आप जो कह रहे तो इसीलिए ये पृथ्वी लग... इसलिए इसको स्थूल इस कहते हैं स्थूल का मतलब ये आंख से जो दिख रहा है इसको नहीं देना ये तो ये सब देख व्यक्ति देख रहा है मैंने ये हुआ स्थूल का मतलब यह हुआ की वह पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु इत्यादि इत्यादि जो होते हैं, तो वह उसमें चित के माध्यम से वितर्क में स्थूल का साक्षात्कार किया चित्त के माध्यम से विचारानुगत संप्रदाय समाधि में सूक्ष्म का सूक्ष्म का मतलब क्या है जी सूक्ष्म का मतलब यह हुआ कि वह तन मात्राएं जो है वह हुआ और तन मात्र्म हो गया और आनंदानुगत समाधि जो है वह उसमें वा कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जो है ये जो जो जो उससे उसका कारण है मन इत्यादि और अहंकार इत्यादि मन सॉरी अहंकार उसका और फिर जो है मन इत्यादि का उससे सूक्ष्म हुआ तो आनंदानुगत में जो है मन इत्यादि का साक्षात्कार होता है और क्या कहते हैं कि जो है ठीक है मन इत्यादि का साक्षात्कार होता है और साथ साथ फिर जो है अहंकार का साक्षात्कार होता है तो विचारानुगत आनंदानुगत में और उससे उसके, उसके अंदर जो स्फूर्ति आनंद की स्फूर्ति होती है आनंद प्रकट होता है फिर क्योंकि तो उसने जो साक्षात्कार कर लिया नहीं सबका मन इत्यादि का भी तो आनंद तो इसलिए आनंदानुगत हो गया फिर जो है अस्मितानुगत संप्रदाय समाधि जो है उसमें केवल असमी मैंपना जो मैं हूं उसका साक्षात्कार होता है परंतु वह सभी साक्षात्कार का साधन है मन उसमें सात्विक वृत्ति आ रहती है उस सात्विक वृत्ति के माध्यम से मन प्रत्यक्ष करता है परंतु जब असंप्रजात समाधि असंप्रजात समाधि में भी सबका साक्षात्कार होता है परंतु हमारा मन नहीं होता सीधे आत्मा उसका प्रत्यक्ष करता है समझे हाँ जी सीधे आत्मा प्रत्यक्ष करता है और खुद का मन असंप्रदाय समाधि में भी खुद का प्रत्यक्ष होता है और फिर परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है हाँ साक्षात सीधे परमात्मा का नहीं कहा है। तो ये, तो ये परंतु तो विदेह नामक का लय नामक है तो भाई विदेह नामक योगी तभी बनेगा ना जब देह का साक्षात्कार कर लिया हुआ हो देह के परमाणु को साक्षात्कार कर लिया हो और फिर हो कि भाई मैं ये तो नहीं ये तो नास्वान है मैं तो ना नहीं हूँ जिसे प्रकृति का साक्षात्कार कर लिया हो तभी तो प्रकृति को समझे मैंने जो है प्रकृति में सब कुछ को लीन करेगा और कि भाई ये संपूर्ण संसार नष्ट हो गया संपूर्ण संसार ये सब परिवर्तनशील है मैं तो अपरिवर्तनशील हूँ तो साक्षात इसमें भी संप्रजात समाधि में जो जो साक्षात्कार होता है सब होता है परंतु तो इसमें आत्मा के माध्यम से होता है इसमें मन माध्यम नहीं बनता है समझाइए इसलिए करें तो अब जो है तथा जातीय कम स्व संस्कार विपाकम उसी प्रकार के अपने संस्कार के फल जैसा संस्कार है संप्रजात समाधि में कैसा संस्कार था चित्त में चित्र में कैसा संस्कार था हाँ? सात्विक हाँ, सात्विक ही है वो तो अ, अ, संस्कार था क्या क्या चीज का हर चीज का चित्र के माध्यम से सूल, सूक्ष्म, ये सब सभी संस्कार सूक्ष्म है ना जी उसको चित के माध्यम से तो वह स्व उस चित्र के अंदर अपने चित्त के अंदर जो संस्कार है उस संस्कार के जो फल है उनका साक्षात्कार करना उसको भोगते हैं उसका अति करते हैं उसका वह साक्षात्कार करते हैं। उसी प्रकार के अपने संस्कार के फल को भोगते है समझ गए हाँ जी तो ये कर और आगे करे छे प्रक्ति लीने केवल्यम केवल्य पद पदी पहले केवल्य पद निभा आ, यावत्र, यावत्र? आ, या या, या है यावन क्या यावन हो, करेंगे हो जाएगा अनुभवती अधिकार वशात मि, हाँ। न अधिकार चित्तमी हाँ चित्तम। बोल रहे हैं कि तथा अब विदेह नामक योगी को बता दिया प्रकृति नामक योगी को बता रहे हैं तथा प्रकृति लया प्रकृति लिया देवा प्रकृति ले जो देवी है देवता है प्रकृति ल जो योगी है प्रकृति ले जो देवता है वो साधिकारे चेत साधिकार चित्त में साधिकार चित्त में तो साधिकार चित्त में साधिकार चित्त में मतलब क्या हुआ साधिकार चित्त का मतलब क्या हुआ जी ऐसा चित्त जिसका अधिकार है मन अधिकारे सहिती साधिकार है अधिकारे सहवर्धि सा साधिकार है अधिकार के साथ जो है वह साधिकार हो गया ये जी? हाँ जी जैसे अब जैसे मान लीजिए आप है तो आपके अधिकार में है आप आर्य समाज के प्रधान है प्रधान है नी की वहाँ पर क्या है आप नहीं अब मैं कुछ नहीं होती सदस्य हूँ अच्छा सदस्य हैं आप? हाँ, तो बस समझने के लिए हाँ जी? मैं समझ गया समझने के लिए समझ गया, मैं समझ गया गया। मैं सपोज आप आर्य समाज में अधिकारी है आप अधिकारी हैं हाँ जी? तो आप अधिकारी है तो आपके अधिकार में हो गया ना आर्य समाज हाँ जी मैने आप उस आर्य समाज की व्यवस्था करेंगे ना हाँ जी की आर्य समाज में प्रोग्राम क्या होगा कैसे क्या होगा यह सबका व्यवस्था करेंगे ना हाँ जी तो ऐसे ही तो आप साधिकार मैने साधिकार का मतलब वह जिसका अधिकार है तो यहाँ पर साधिकार चित्र का मतलब हुआ के अधिकार में सह वर्तते यह चित्तम तत्साधिकार चित्तम तस्वीर साधिकार साधिकार्षे से तो बोल रहे हैं ऐसा चीज जिसके ऊपर उसका ऐसा चित्र ऐसा चीज जिसका अधिकार है क्या चीज के ऊपर क्या चीज के ऊपर तो यह संसार क्या है भोगाप वर्गार्थम दृश्यम यह संसार किसके लिए किस लिए है जी भोग के लिए और अपवर्ग के लिए तो भोग और अपवर्ग भोग और अपवर्ग दो के लिए है तो ये भोग कौन कराता है अपवर्ग कौन कराता है आ, आत्मा मगर चित्र के द्वारा कह लीजिए नहीं तो अब भोग कराता कौन है आत्मा भोगता किसके माध्यम से है हाँ, शरीर के माध्यम से शरीर के माध्यम से चित्त के माध्यम से मेन तो चित्त है ना जी हाँ जी यदि चित्त चित्त है, चित यदि तो फिर वह भोग उसको थोड़ा अनुभव होगा कि मैं भोग रहा हूँ ठीक है वो तो चित्त के द्वारा ये सब कुछ क्योंकि तो चित्त के द्वारा यदि मान लीजिए कि आ कोई व्यक्ति पागल हो जाता है चित्त में चित्त विचित्त हो गया चित्त अव्यवस्थित हो गया तो उसके सामने कुछ भी दे दीजिए वो अनुभव पूरे करेगा भोग का नहीं ठीक है हाँ, चित के द्वारा ही तो चित्र का अधिकार है ना भोग कराना हाँ जी। तो चित भोग और चित्त के अधिकार में अपवर्ग मैंने चित्त के माध्यम से ही व्यक्ति भोगता भी है चित्त के माध्यम से ही व्यक्ति अपवर्ग को भी प्राप्त करता है करता कि नहीं करता नहीं ठीक है हाँ जी मोक्ष की भी प्राप्ति होती इसने कहा ना कि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष हो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना हाँ जी मन ही जो है मनुष्य का, का कारण और बंधन दोनों है मन बंधन और मोक्ष का कारण है मनुष्य हाँ के, हाँ। के बंधन और मोक्ष कारण मन ही है अर्थात हाँ। मन के माध्यम से ही व्यक्ति बंधन में आता है मन के द्वारा ही व्यक्ति बंधन से छोड़ता है तो बंधन हो गया भोग हाँ जी और अपवर्ग हो गया मुक्त हो गया अपवर्ग तो माने मन के अधिकार में ही है बंधन में आना और मन के ही अधिकार में है मोक्ष को प्राप्त करना अर्थात मन के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त करता है मन के द्वारा ही व्यक्ति बंधन को भी प्राप्त होता है भोग भी करता है तो ये चित्त साधिकार हुआ कि नहीं हाँ जी साधिकारे चेत साधिकार चित जो है जिसके अधिकार में भोग और भोग और अपवर्ग है समझ में आ गया ये समझ में आ गया इसमें कोई शंका नहीं है निजी? ना जी ना कोई शंका नहीं है हाँ अधिकार का जहाँ तक मैं समझा जो है कि अधिकारे न सह वर्तते अधिकार माने अधिकार के साथ जो है तो अधिकार के साथ चित्त का अधिकार है भोग और अपवर्ग क्योंकि तो यह संसार भोग और अपवर्ग के लिए है तो इसीलिए चित्त के माध्यम से व्यक्ति अपवर्ग करता है तो इसलिए साधिकार चेतसी इसलिए कहा कि प्रकृति जो योगी है देवता है साधिकार चित्त चित, चित प्रकृति लीने साधिकार चित्त के प्रकृति में लीन होने पर समझे जी? हाँ जी। साधिकार चित्त का प्रकृति में लीन जब तक प्रकृति में लीन नहीं होगा अर्थात जब तक प्रकृति में साधिकार चित्त को ले नहीं कर दिया जाएगा साधिकार चित्त को प्रकृति में लीन करके ही उसको केवल पान मिलेगा तो तो ये हुआ कि मैंने प्रकृति में लीन होने प्रकृति लीने हाँ जी। मने साधिकार चित्त को प्रकृति में का साधिकार चित प्रकृति में लीन होने पर वह प्रकृति योगी जो है कैबल्य पद के समान अनुभव करते हैं अर्थात जिस समय समाधि लगा रहा होता है योगी जब समाधि लगाता है उस समय की बात कर रहा है हाँ जी कब तक कैबल्य पद के समान अनुभव करता है यावन न पुदरा वर्त जब तक वह वापस नहीं लौटता है जब तक वह वापस नहीं लौटता है तो कौन नहीं लौटता है चित्तम किसलिए अधिकार वशात अधिकार वश से अधिकार वशात चित्तम यावन न पुनरावर्तते अधिकार के कारण चित्त जब तक वापस नहीं लौटता है तब तक वह कैबल्य पद के समान अनुभव करता है तब तो समाधि में असम प्रज्ञात समाधि में कैबल्य पद के समान अनुभव करता है तो वह मेडिटेशन में बैठा समाधि लगाया हुआ है अब जो है चित्त का तो काम क्या है समाधि तो धर्म चित्त का है ना जी आत्मा का धर्म नहीं है ना सो पता है ना जी समाधि जो है चाहे वो असंप्रजान समाधि हो संप्रजात समाधि हो तो वो तो चित्त का धर्म है समाधि तो चित्त के अंदर लगती है परंतु वह है कि इसमें वहां पर आ, ये जो है संप्रजात समाधि में चित्त माध्यम बन जाता है आत्मा को और उसी में जो चित ही माध्यम माध्यम बना और उस माध्यम के द्वारा उसको साक्षात्कार करता है इसमें आत्मा साक्षात्कार साक्षात्कार साक्षात करता है परंतु वह तो चित्त में ही करेगा ना जी नीचे चित तो चित्र को तो अभी सप्रेस नहीं कर दिया उसने कि चित्र से अलग अपने आप को पहचान रहा है ठीक हाँ है हाँ. थो थो था था था। था। था। था था। खुद खुद खुद था साक्षात्कार था। कर रहा है वो तुम तो, तो या वत परंतु वह जो समाधि हुई है चित्त में ही लगेगी ना हाँ जी लगेगी तो चित्त में ही ना हाँ जी क्योंकि तो तो चित्त का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है समाधि आत्मा तो समाधि लगाता है परंतु तो चित्त में लगाता है तो बोल रहे हैं कि तब तक वह कैबल्य पद के समान समाधि में है तब तक जब तक की वो वापस नहीं लौटता है अर्थात व्यक्त अवस्था में नहीं आ जाता है अधिकार बसा चित्त जो है जब तक वापस नहीं लौटता अधिकार के कारण तो अधिकार का मतलब है की दो अधिकार है ना जी एक भोग और अपवर्ग पर खाती तो जो भोग और अपवर्ग है तो उसका अधिकार तो अपवर्ग में भी है, भोग में भी है ना हाँ जी जब जी योगी को भूख लगेगी कि नहीं लगेगी जब तक शरीर में है योगी को नींद आएगी नहीं आएगी आएगी यो, योगी को नींद भी आएगी योगी को भूख भी लगेगी तो योगी को जो नींद आएगी और भूख लगेगी तो फिर वापस लौटना होगा कि नहीं फिर समाधि अवस्था से हाँ जी तो अधिकार बशात मैने भाई चित्त का अधिकार है भोग और अपवर्ग जैसे अपवर्ग अधिकार है ऐसे ही भोग भी अधिकार है चित्त का चित्त का अधिकार भोग में भी है चित्त का अधिकार अपवर्ग में भी है तो यहाँ पर अधिकार जो लेना चाहिए कि भोग रूपी जो अधिकार है भोग में जब अधिकार होने के कारण चित्त का भोग में अधिकार होने के कारण चित्त जब तक वापस नहीं लौटता है तब तक वह कैबल्य पद के समान अनुभव करता है चित्त को प्रकृति में लीन कर देने पर समझे हाँ जी चित्र को प्रकृति में लीन की सब वो तो मेंटल स्टेट ही होगा ना जी हाँ जी वह बुद्धि से ही बुद्धि की वह अवस्था होगी ना कि इस शरीर में रहते हुए शरीर माने प्रकृति में सब कुछ को लीन कर देना चित्त को भी लीन कर देना इसका मतलब यह हुआ कि शरीर तो लीन हो ही गया प्रकृति भी प्रकृति में परंतु तो भी लीन हो गया तब वह जो है कैबल्य के, के समान वह अनुभव करता है जी पर भूख लगने आने पर फिर वो टूट जाता है जी टूट टूटेगा ना भूख लगने पर टूटेगा कि नहीं टूटे टूटेगा लौटेगा फिर तो आ, वो तो लौटेगा इसलिए करना अधिकार बसात अधिकार बस बश, अधिकार बसात अधिकार के बस से अधिकार के कारण अधिकार के बस से अर्थात चित्त जो है चित्त का अधिकार भूमर्ग में है तो अधिकार बसात अधिकार उसके बश में है अधिकार के बश से चित्र जब तक पुनः नहीं लौटता अरे जब उस जब उसको आवश्यकता होगी कि अब खाना है तो फिर वापस लौटना होगा ना हाँ जी ये तो है कोई शंका इसमें समझ में आ गया नहीं ठीक नहीं जी नहीं थी, समझ गया हाँ जी और पढ़ेंगे कि रहने थे नहीं आज इतना ही आज इतना ही रह देते हैं जी ठीक है जी धीरे धीरे बढ़ाएंगे शरीर कैसा है थोड़ा थोड़ा हर एक दिन उन्नति हो रही है जी ठीक तरफ की हो रही ठीक हो जाएगा कोई चिंता चिंता की बात नहीं तो पे पे पे एक चीज पूछना था आपसे की आपका एड्रेस जो है तो मैंने वो पैकेज तो बना दिया मैं आज आशा, आशा करूंगा अगर तो लाइन में खड़ा हो सका तो मेल भी कर दूंगा उसमें लिखा आचार्य वे मिश्रा अटलांटा वैदिक टेंपल 492 नाइन ग्रोव रोड लिलबर्न जॉर्जिया 30047 यही आपका है ना एड्रेस जी ये ये फोर तो मैं चगंती जी को भी भेज रहा हूँ उनको मैंने कहा था भेजूंगा तो आप मेरी पैकेज दोनों भेज दूंगा आज ठीक है ठीक है ठीक है एक चीज आपसे जो आपने हल्दी का कहा था वो किसी समय भी ले सकता है व्यक्ति दिन में या खाली उसके लिए विशेष समय आप कहते हैं सोते समय ले और सुबह में ले तो अच्छा है अच्छा हाँ नाश्ते के साथ ले सकता है व्यक्ति हाँ ले सकते हैं पर परंतु रात्रि में सोते समय सुबह हमें एक दवा के रूप में लेना है तो आपको एक खाली पेट लेना चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा हम्म वैसे तो मेरी उन्नति हो रही है मैं थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल के भी पौनी चम्मच लगा के उसमें दूध में सुबह या रात को ले रहा हूँ एक बार दिन में जी जी जी जी अच्छा अचार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाठ कर है, तो तो है मंत्र पाठ ओम पूर्ण पूर्णमेद्य पूर्ण पूर्णमाचिष्यम शांति शांति शाम शांति चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत